मंदिर में जाके दुआ मांगते हैं हम तब कहीं जाके होता बच्चे का जन्म जन्म की प्रसव की पीड़ा को सहे ममता की कहानी को किस से कहे सारे गम ऊंचे नीचे सहे जाते हैं बंधन में बंध के रह जाते हैं पर ये क्यों बंधन को तोड़ देते हैं बूढ़ापा अन्य पे हमें छोड़ देते हैं आने पे हमें छोड़ देते हैं पाल पोस कर इन्हें बड़ा करे हम बड़ा करें पैरों पर खड़ा करें हम इन्हें कोई होने नहीं दें दे रोए पर इन्हें रोने नहीं दें इनके लिए तो कर जान कुर्बान अपनी आन बान शान कुरबान खुशियों से जिंदगी को जोड़ देते हैं आश्रम में लाके हमें छोड़ देते हैं बुढ़ापा आने पे हमें छोड़ देते हैं छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये मम्मी कह कर जबान खोलते हैं ये जैसे जैसे होने लगते हैं जवान चेहर से जाने लगती है मुस्कान क्रूरता के भाव इन्हें आने लगते अपना यह असर दिखाने लगते रिश्तों के पथ को मोड़ देते हैं बुढ़ापा आने पे हमें छोड़ देते हैं बुढ़ापा आने पे हमें छोड़ देते हैं देख ले जो शादी की भव्यता मर मिट जाती बची खुशी सभ्यता पत्नी को मानते है परमात्मा भान भूल जाते ये मा की आत्मा सोचते नहीं नहीं करते विचार माता और पिता इन्हें लगते हैं भार में। जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं बुढ़ापा आने पे हमें छोड़ देते हैं बुढ़ापा आने पे हमें छोड़ देते हैं सोचो कभी उम्र के बितान तान तनेंगे दे और उम्र में जब युद्ध ठनेंगे नस्वर शरीर युद्ध हार जाएगा तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा यानी आप कर्म के संताप बनोगे काल चक्र सब को नि छोड़ देते हैं बूढ़ापा आने पे हमें छोड़ देते हैं बूढ़ापा आने पे हमें छोड़ देते हैं